श्री घर्गसहिता विश्वजीत खंड चौदहवा अध्याय सह्य पर्वत के निकट दत्तात्रेय का दर्शन और उपदेश तथा महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के द्वारा यादव सेना का सत्कार और श्रेष्ठ भक्त के स्वरूप का निरूपण श्री नारद जी कहते राजन तदनंतर श्री कृष्ण कुमार कामदेव स्वरूप प्रद्युम्न ऋषभ पर्वत का दर्शन करके श्री रंग क्षेत्र में गए फिर कांचीपुरी एवं सरिताओं में श्रेष्ठ प्राची का दर्शन करके कावेरी नदी के पार जाकर सयादगिरी के समीपवर्ती देशों में गए भगवान प्रद्युम्न हरि के साथ यादवों की विशाल सेना भी थी मैथिलेश्वर उन्होंने देखा कि उनके सैन्य शिविर की ओर एक खुले केस वाला दिगंबर अवधूत भागता चला आ रहा है उसका शरीर हृष्ट पुष्ट है और उस पर धूल पड़ी हुई है बालक उसके पीछे दौड़ रहे हैं और इधर उधर से तालियां पीट रहे हैं कोलाहल करते हैं और हंसते हैं उस अवधूत को देखकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न उद्धव से बोले प्रद्युम्न ने कहा यह हृष्ट पुष्ट शरीर वाला कौन पुरुष बालक उन्मत्त और पिशाद की भांति भागा आ रहा है यह लोगों से तिरस्कृत होने पर भी हंसता है और अत्यंत आनंदित होता है उद्भव उद्धव बोले ये परमहंस अवधूत श्रीहरि के कलावतार साथ महामुनि दत्तात्रेय हैं, जो सदा आनंदमय देखे जाते हैं इन्हीं के प्रासाद से पूर्ववर्ती कृष्ण नरेश शहत्रार्जुन आदि तथा यदु एवं प्रहलाद आदि ने परम सिद्धि प्राप्त की है श्री नारद जी कहते राजन यह सुनकर यदु कुल तिलक प्रद्युम्न ने मुनि की पूजा और वंदना करके दिव्य आसन पर बिठा उनसे प्रश्न किया प्रद्युम्न बोले भगवान मेरे हृदय में एक संदेह है प्रभो उसका नाश कीजिए जगत का स्वरूप क्या है ब्रह्म के मार्ग कौन है तथा तत्व क्या है यह सब ठीक ठीक बताइए दत्तात्रेय ने कहा जब तक अंधकार के कारण वस्तु दिखाई नहीं देती तभी तक उल्का या मशाल की आवश्यकता होती है जब महानंद वंश में हो जाए वश में हो जाए तब उल्का का क्या प्रयोजन है साधो जगत तभी तक टिका रहता है जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होता पर ब्रह्म परमात्मा के ज्ञात या प्राप्त हो जाने पर जगत का क्या प्रयोजन है जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है परंतु वास्तविक शरीर उससे भिन्न है उसी प्रकार प्रधान अर्थात प्रकृति में प्रतिबिंबित चैतन्य जीव है परंतु ज्ञान के आलोक में वह परात् परमात्मा सिद्ध होता है जैसे सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं नेत्रस्थि दिखाई देती है उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होता है फिर जीव कहीं नहीं दृष्टिगोचर होता है नारद जी कहते हैं राजन इस प्रकार उपदेश सुनकर यादवराज प्रद्युम्न ने उनको नमस्कार किया और सेना के साथ वे द्रविड़ देश में वैकुंठ वैकुंठाचल वेंकटाचल के पास गए दमिण देश के स्वामी धर्म तत्व राजर्षि सत्यवाक ने बड़ी भक्ति से प्रद्युम्न का आदर सत्कार किया फिर श्रीशैल का दर्शन करके वहां के अद्भुत शिवालय तथा स्कंध स्वामी का दर्शन प्राप्त कर वे पंपा सरोवर पर गए तदनंतर श्री द्वारिका नाथ प्रद्युम्न गोदावरी और भीमरथी आदि भगवत तीर्थों का दर्शन करते हुए महेंद्राचल पर गए उस पर्वत पर क्षत्रियों का अंत करने वाले भृवंशी परशुराम जी मान थे उन्हें नमस्कार और उनकी परिक्रमा करके श्री कृष्ण नंदन वहाँ खड़े हो गए राजेंद्र परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर यादवों की चतुरंगड़ी सेना का योग शक्ति से सत्कार किया दाल भात चटनी दही में भिगोई हुई भाजी की पकौड़ियां, शिखरन अवलेह सिरका या अचार पालक का साग इक्षुभिक्षिका राब और चीनी का बना हुआ भोज्य पदार्थ विशेष शक्कर के मेल से बना हुआ त्रिकोणाकार मिष्ठान गुजिया, समोसा आदि बड़ा मधु से शक, मधु पर किया घेवर आदि मिष्टान विशेष का फेनी उपरिष्ट पूड़ी या पुआ आदि छिद्रयुक्त सतपत्र एक प्रकार की मिठाई चिन्हित चिन्हिका चक्राकार चिन्ह वाली मिठाई इमिरती आदि सुधा कुंडलिका जलेबी घृतपुर घी की बनी हुई पूड़ी वायुपुर मालपुआ चंद्रकला दधी स्थूली दही में भींग फूली हुई बड़ी कपूर से वासित खाड़ की बनी मिठाई गोधूम परिखा खाजा उनके साथ सुंदर सुंदर फल उत्तम दधी मोदक लड्डू आदि शाक सौधान विविध श्राखों के समुदाय मंड दूध की मलाई या झाग खीर दही गाय का घी ताज़ा मक्खन मंडूरी साग काम रसा कुम्भड़ा पापड़ शक्ति का शक्तिवर्धक पेय द्राक्षासव आदि लस्सी सुबिरामल खट्टी कांजी सुधारस शहद या मीठा उत्तम उत्तम फल मिश्री नाना प्रकार के फल मोहन भोग अर्थात हलवा नमकीन पदार्थ कसैले मीठे तीते कड़वे और खट्टे अनेक प्रकार के भोज पदार्थ इन सबको छप्पन भोग कहा गया है भृगुकुलभूषण परशुराम जी ने अपने योग बल से इन सब पदार्थों के पर्वत जैसे ढेर लगा दिए सारी सेना भोजन कर चुकी तब भी वहां वे खाद्य पदार्थों के पर्वत हाथ भर भी छोटे नहीं हुए परशुराम जी का यह वैभव देख सब लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए राजन यादवों से श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने उस समय परशुराम जी को नमस्कार करके सबके सामने इस प्रकार पूछा प्रद्युम्न बोले भगवान आपने हम सब लोगों को अत्यंत उत्तम भोजन प्रदान किया प्रभो सारी समृद्धि और सिद्धियां आपके चरणों में लौटती है अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि समस्त भक्तों में श्रीहरि का प्रिय भक्त कौन है विप्रेंद्र यह मुझे बताइए क्योंकि आप परावर्वितताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। परशुराम जी ने कहा प्रभो आप क्या नहीं जानते तो भी साधारण लोगों की भांति पूछते हैं लोगों को शिक्षा देने लेने के लिए ही आप इस तरह सत्संग करते हुए भूतल पर विचरते हैं जो अकिंचन है जिसके पास कोई संग्रह परिग्रह नहीं है जो केवल श्री हरि के चरणार बिंदु के पराग पर ही लुब्ध है श्री हरि के सुंदर कथा के श्रवण कीर्तन में ही तत्पर रहता है तथा जिसका चित्त भगवान के रूप सिंधु की लहरों में ही डूबा रहता है वही श्री कृष्ण चंद्र का प्रिय भक्त कहा गया है परमेश्वर जिस महापुरुष ने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर रखा है जो समस्त जंगम प्राणियों के प्रति स्नेह एवं दया का भाव रखता है जो शांत सहनशील अत्यंत कारुणिक सबका सुहृद एवं सत्पुरुष है वही भगवान श्री चंद्र का प्रिय भक्त कहा जाता है वह अपने चरणों की धूल से संपूर्ण जगत को पवित्र करता है जो निरंतर परमेश्वर श्रीहरि के चरणों की धूल का आश्रय ले संपूर्ण ब्रह्मपद इंद्रपद चक्रवर्ती सम्राट के पद रसातल के आधिपत्य योग सिद्धि और मोक्ष की भी कभी इच्छा नहीं करता वही भगवान का श्रेष्ठ भक्त है जो अकिचन है जिनको अपने किए हुए कर्मों के फल से विरक्ति है तथा जो श्रीहरि के चरण रज में ये आसक्त है वे महामुनि भगवदीय भक्तजन ही भगवान के उस परम्परा का सेवन करते हैं अन्य लोग उस निरपेक्ष सुख का अनुभव नहीं कर पाते भगवान पुरुषोत्तम को अपने भक्त से भरकर प्रिय कोई नहीं जान पड़ता न शिव न ब्रह्मा न लक्ष्मी और न रोहिणी नंदन बलराम जी ही उन्हें भक्त से अधिक प्रिय है भक्तों ने उनके मन को बांध रखा है अतः सकल लोक जनों के चुड़ा मड़ी भगवान श्री कृष्ण सदा भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं अपने भक्त जनों के पीछे चलते हुए भगवान परमात्मा श्री कृष्ण उनके प्रति अपनी रुचि अपना अनुराग सूचित करते हैं और समस्त लोगों को पवित्र करते हैं इसलिए भगवान मुकुंद असह्य भजन करने वाले लोगों को मोक्ष तो दे देते हैं परंतु उत्तम भक्तियों को कदापि नहीं देते निकिचनो हरिपदाब्जपरागलुब्ध श्रीमद्क्रवणतीर्तन तत्परो तद्रूप सिंधुलहरी विमग्नचित्णचंद्रदयिक कथित स भक्त दातो महानिल जंगम वसलों शातस्तुतिुरति का लोकं पुनाति लोक पुनाजपादो भीर श्रीकृष्णचंद्रदय कथित परेशमखि न महेंद्रिष्ण्यम नो साभौमशाधिपत नो योगिमो न पुनरभवं वा वाचत परम पादर ज निस्किन्चना कर्म निषिंचना स्वकृतकर्मफलगा यत्पिजना मुनो महाजरिपाद प्रसक्ता हे विदंतिना सुखम किल नैरपेक्ष भक्ता प्रियो न विदत पुरुषोत्तम सेवर विधिर्न च न चौहिज भक्ता नो व्रजति भक्ता निबदचिता चूड़ाबणी सकलोकजन से गजन मनो प्रपुनालोकादयनिजनेचि महात्मा तस्दतीव भजता भगवान्कुंदो मुक्ति ददा न कदापि सुभक्तिगम श्री नारद जी कहते राजन यह उपदेश सुनकर यादवेंद्र प्रद्युम्न ने श्री भार्गव कुलभूषण परशुराम जी को नमस्कार किया और वहाँ से पूर्व दिशा में विद्यमान गंगा सागर संगम की ओर प्रस्थान किया इस प्रकार श्री गर्ग सीता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में द्रविड़ देश पर विजय नामक चौदहवा अध्याय पूरा हुआ